नमस्कार स्वागत है आप सभी का आइए जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आज हम लोग एक डॉक्टर यानी एक शल चिकित्सक सर्जरन सर्जन के बारे में बात करते हैं साथियों कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही सुंदर कहानी जरूर बताना चाहूंगा जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा एक सफल शल्य चिकित्सक की कहानी जी हाँ साथियों डॉक्टर आदित्य शर्मा डॉक्टर आदित्य शर्मा एक छोटे से गाँव में जन्मे थे उनके पिता किसान थे और माँ ग्रस्ती थी बचपन से ही आदित्य पढ़ाई में मेहनती तो था ही लेकिन संसाधनों की कमी हमेशा उनके साथ रही गांव में जब भी कोई गंभीर रूप से बीमार होता उसे दूर शहर ले जाना पड़ता कई बार इलाज के अभाव में लोगों की जान चली जाती थी यही से आदित्य के मन में शल्य चिकित्सक बनने का सपना जन्मा बारहवीं के बाद उन्होंने बहुत मुश्किल से परिश्रम से मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास की और एम में चयन हुआ पढ़ाई के दौरान उन्होंने दिन रात एक कर दिया सर्जरी की कक्षाओं में उनकी विशेष रुचि थी इंटर्नशिप के समय उन्होंने कई जटिल ऑपरेशन देखे और सीखे आगे चलकर उन्होंने एमएस सर्जरी की डिग्री प्राप्त की साथ ही उसके बाद आज डॉक्टर आदित्य एक बहुत ही पॉपुलर शैल्य चिकित्सक है वे बड़े हॉस्पिटल में कार्य करने के साथ साथ हर महीने अपने गांव में निशुल्क सर्जरी कैंप लगवाते हैं उनका मानना है कि सर्जरी केवल पेशा नहीं बल्कि मानव सेवा है कई लोगों का जीवन बचाकर वे सच्ची सफलता और संतोष प्राप्त कर चुके हैं और मन में एक संतोष है अपने गांव के लोगों की सेवा करने का और वो हर महीने आकर गाँव के लोगों के लिए एक निःशुल्क सर्जरी कैंप लगाते हैं जिसमें बहुत सारे गांव के लोगों को फ्री में इलाज हो जाता है और वो बड़े दिल से डॉक्टर आदित्य को दुआएं देती हैं और दुआएं उनको खुशी महसूस कराती हैं और अपने पेशे का गर्व महसूस कराता है तो ये थी कहानी डॉक्टर आदित्य शर्मा की तो दुआई आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलूंगा कि एक सर्जन कैसे बनते हैं इस पर बातें करेंगे आप सुनाए हैं जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कुराते रहो से बजे यार जे रमेश के साथ जुड़िया नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आशे करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हम लोग विशेष आज के इस एपिसोड में एक ऐसे करियर के बारे में बताएंगे जो सबका मनपसंद भी है और सब चाहते भी हैं लेकिन इसके लिए पढ़ना काफ़ी पड़ता है तो आज हम लोग एक शल्य चिकित्सक जिसको अंग्रेजी में सर्जन कहते हैं तो करियर के रूप में आज हम लोग सर्जन कैसे बना जाए सर्जन के क्वालिटीज क्या होती है कितना मेहनत करना पड़ता है वो सारी बातें हम लोग आज करने वाले हैं सर्जन एक प्रतिष्ठित चुनौतीपूर्ण और जीवन रक्षक पेशा है साथियों चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र मानव जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है और इस क्षेत्र में शल्य चिकित्सक सर्जन का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मानजनक और जिम्मेदारी पूर्ण माना जाता है शैल चिकित्सक है, है जो ऑपरेशन सर्जरी के माध्यम से रोगी के शरीर में मौजूद बीमारी चोट विकृति या असामान का उपचार करता है आज के आधुनिक युग में जब चिकित्सा तकनीक अत्यंत उन्नत हो चुका है तब भी शल्य चिकित्सा का कार्य केवल चीरफाड़ तथा तक सीमित नहीं है बल्कि ये जीवन को बचाने सुधारने और नई आशा देने का माध्यम बन गया है साथियों जो विद्यार्थी मानव सेवा विज्ञान अनुसंधान अनुशासन साहस और उच्च एकाग्रता के साथ करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए शैल चिकित्सक बनना एक श्रेष्ठ विकल्प है साथियों आप सोच रहे होंगे कि ये शैल चिकित्सक सर्जन कौन होता है शैल चिकित्सक का ये प्रत्यक्ष दो शैल चिकित्सक माना एक ट्रेन मेडिकल विशेषज्ञ होता है जो सर्जिकल प्रक्रिया द्वारा रोग का इलाज करता है सर्जरी में शरीर के किसी भाग को खोलकर हटाकर जोड़कर या सुधार कर उपचार किया जाता है शैल चिकित्सा के मुख्य कार्य है ऑपरेशन करना रोग का सही निदान करना ऑपरेशन से पहले और बाद की देखभाल मेडिकल टीम नर्स एनेस्ते विशेषज्ञ के साथ समन्वय आपत्तकालीन स्थिति में तुरंत निर्णय लेना तो ये सारी चीजें जुड़ी हैं एक शल्य चिकित्सक में तो साथियों आशा करूंगा आप समझ गए होंगे कि एक सर्जन यानी विशेषज्ञ जो होता है शल्य चिकित्सक उसके लिए कितने सारे काम होते हैं और उनकी जिम्मेवार भी कितना महत्वपूर्ण है तो आइए इस पर विशेष रूप से बात करते हैं इस विषय को लेकर आज के इस प्रोग्राम में जीवन कौशल में आप सुन रहे हैं जीवन कौशल सुनते रहो मस्कराते रहो धड़कन में हर पल में जप लो इसे बनो रोशनी प्रेम की गंगा बहे हर संत में सांस सांस में राम बसा लो हर दुख को दूर हटा लो अंतर ज्योति जब चमके कह गई सतगुरु को तुम पालो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार जीवन कौशल इस कार्यक्रम में ये आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। साथियों शल्य चिकित्सा का महत्व क्या है इस पर बातें करते हैं एक कौन होता है वो तो हम समझ लिया है अब कई ऐसे बीमारियां आती हैं साथी। और मुश्किलें ये भी होती है जिनका इलाज केवल दवाओं से संभव नहीं होता ऐसे में व्यक्ति परेशान तो होता है और वो सोचता है कि इसका जल्दी से इलाज हो जाए तब एक ही विकल्प बचता है वो है शैल चिकित्सा कई बार दुर्घटनाओं में गंभीर चोट लगने के कारण मुश्किलें आती हैं कैंसर, हृदय रोग, ब्रेन ट्यूमर, आंतरिक रक्तस्राव, दुर्घटना विकृतियां इन सभी मामलों में शल्य चिकित्सक जीवन रक्षक की भूमिका निभाता है शैल चिकित्सक बनने के लिए आवश्यक योग्यताए अगर इस पर बात करूं तो सभी को पता है कि आपको साइंस लेकर आगे की पढ़ाई पूरी करनी है तो सबसे पहला शैक्षणिक योग्यता में आता है 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अनिवार्य है और कम से कम 50 से 60 परसेंट परसेंटेज अंक होना बहुत जरूरी है आरक्षित वर्गों को छूट अलग से मिल जाता है दूसरा है मेडिकल प्रवेश परीक्षा एन नीट यू भारत में चयन के बाद एम में प्रवेश कर सकते हैं तीसरा आता है एम बी साढ़े पाँच वर्षों का होता है साढ़े चार वर्ष शैक्षणिक अध्ययन और एक वर्ष अनिवार्य इंटर्नशिप होता है चौथा फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एम एस डी मास्टर ऑफ सर्जरी तीन वर्ष या फिर डी सर्जरी फिर आता है पांचवा सुपर स्पेशलाइजेशन और इसमें एम डॉट मास्टर ऑफ चुरुगी या फिर डीएम कुछ सर्जिकल ब्रांच में कुल मिलाकर एक सर्जन बनने में 10 से 15 साल का एक समय लगता है एक लंबा समय आपको जो है पढ़ाई में देना पड़ता है तब जाके आप एक अच्छे शल्य चिकित्सक बन सकते हैं अच्छा शल्य चिकित्सक के कुछ प्रकार भी होते हैं आइए उन बातों को भी समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ सर्जन पहला है जनरल सर्जन पेट हाथ सबसे सामान्य और आधारभूत सर्जन दूसरा है हृदय शल्य चिकित्सा कार्डिक सर्जन जिसको कहते हैं हृदय की बाईपास सर्जरी हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट आदि आदि तीसरा है नीरो सर्जन मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य या क्षेत्र कह सकते हैं चौथा है ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डिया जोड़ फ्रैक्चर प्रत्यारोपण रीड सर्जरी आदि। पांचवा है प्लास्टिक सर्जन सौंदर्य सर्जरी या फिर दुर्घटना के बाद पुनर्निर्माण छठवा है कैंसर सर्जन ऑन्को सर्जन जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में ट्यूमर और कैंसर की सर्जरी करता है सातवा है बाल शल्य चिकित्सक पेड्रेटिक सर्जन होता है बच्चों में जन्मजात विकारों की सर्जरी को करता है तो साथियों ये कुछ खास अलग अलग टाइप के सर्जन होते हैं जिनके बारे में मैंने बात की आपसे तो इस तरह के और भी बहुत सारी बातें हैं जो थोड़ी देर में करते हैं आप सुन रहे हैं जीवन कौशल इस कार्यक्रम को सुनते रहो मुस्कते रहो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 I'm sorry.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 नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार ढेर सारी के के साथ आज के इस जीवन कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं शल्य चिकित्सक के बारे में जी हाँ एक सर्जन कैसे बना जाए इसके बारे में बातें हो रही हैं तो चलिए कौन कौन से अलग अलग टाइप के सर्जन होते हैं और इसके लिए कितने साल की पढ़ाई लगती है वो भी आपको हमने बता दिया 10 से 15 साल लगभग आपको एक अच्छा सर्जन बनने में लग जाता है स्पेशलाइजेशन के साथ तो आइए अब कुछ कौशल की आवश्यकता होती है जो आवश्यक कौशल है उसके बारे में बात करते हैं एक सफल शैल चिकित्सक बनने के लिए केवल डिग्री ही नहीं बल्कि कुछ खास आवश्यक गुणों की जरूरत होती है सबसे पहला आता है साथियों अत्यंत एकाग्रता और धैर्य तेज निर्णय लेने की क्षमता हाथों की बेहतर समन्वय शक्ति मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति करुणा और संवेदनशीलता टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता तो ये सारी चीजें एक सर्जन में होनी चाहिए जो कलाएं हैं साथियों कई बार जो है शल्य चिकित्सक का काम करने का जो सराउंडिंग है है, है, वातावरण वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चिकित्सक का कार्यस्थल बहुत अलग-अलग जगह पे होता है, जैसे कि आप देखेंगे वर्किंग एनवायरमेंट की बात करें तो सरकारी हॉस्पिटल निजी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज ट्रोमा सेंटर सेना अर्ध सैनिक हॉस्पिटल कार्य समय जो है बिल्कुल निश्चित नहीं होता है आपातकालीन कॉल आता है रात और छुट्टियों में भी ड्यूटी करना पड़ता है यह पेशा तनावपूर्ण हो सकता है परंतु संतोष और सम्मान बहुत अधिक मिलता है क्योंकि कई बार डॉक्टर छुट्टी पर होता है लेकिन इमरजेंसी आती है तो डॉक्टर वहां से तुरंत आता है और वो अपनी जिम्मेवार को निभाता है इससे पेशेंट्स के रिलेटिव और पेशेंट बहुत ही संतुष्ट महसूस करता है और डॉक्टर को सम्मान देता है रिस्पेक्ट देता है साथियों अब बात करें इसमें अगर सैलरी की तो भारत में शुरुआती सर्जन को 80,000 से 1.5 लाख रुपए महीना मिलता है और अनुभव प्राप्त होने के बाद सर्जन को तीन से आठ लाख रुपये प्रति महीना इनकम होता है और अगर सुपर स्पेशलिस्ट है तो 10 से अधिक लाख रुपए हर महीने कमा सकते हैं साथियों ये थी कुछ खास बातें एक सर्जन को कितना पे स्केल मिलता है और कितना उनको अलग अलग उनकी जो कलाएं हैं उसके बारे में हमने जाना तो अब आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ विदेशों में और कहीं जगह पे क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में बात करते हैं और इसके अवसर कौन कौन से वो समझने की कोशिश करते हैं ठीक है आप सुनाए है जीवन कौशल सुनते रहो मुस्कते रहो भाग्य विधाता जान की राह है न्यारी से सबको गुणी बना इस जग को करेगी पावन इस जग को करेगी पावन दृष्टि तुम्हारी का अच्छा कितनी नमस्कार स्वागत है आप सभी का जीवन कौशल इस कार्यक्रम में साथियों यहाँ पर हम लोग शल चिकित्सक के बारे में बातें कर रहे हैं सर्जन के बारे में बातें कर रहे हैं आपने देखा पैकेजिंग उनकी कैसी होती है और अगर आप खुद का हॉस्पिटल खोलते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छी कमाई होती रहती है लेकिन फिर भी अगर आप शुरुआत में कई हॉस्पिटल में या सुपर स्पेशलिस्ट बन आप काम करते हैं तो मिनिमम आपको दस लाख हर महीना कमा सकते हैं साथियों आप बात करते हैं देश में अगर आपने पढ़ाई कर ली है तो विदेश के भी बहुत सारे आपको अवसर मिलते हैं ऑप्शन मिलता है अमेरिका यूके खाड़ी देशों में सर्जन की आय अत्यधिक होती है और वहाँ पर हमेशा डिमांड होती है निजी प्रैक्टिस से आय और भी बढ़ सकती हैं और करियर के अवसर बहुत मिल जाते हैं शल्य चिकित्सक के लिए करियर के अनेक मार्ग उपलब्ध हैं जैसे कि हॉस्पिटल में कंसल्टेंस के रूप में मेडिकल प्रोफेसर के रूप में एक रिसर्चर के रूप में हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में मेडिकल मिशन एन को साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है विदेश में प्रैक्टिस कर सकते हैं साथियों ये सारे अवसर हैं इसके अलावा भी आजकल काफी जो है आप ऑनलाइन भी इन चीजों को कर सकते हैं पेशे की चुनौतियाँ क्या है इस पर बात करें तो लंबे अध्ययन का वर्ष होता है मानसिक दबाव बढ़ता है जीवन मृत्यु से जुड़े निर्णय लेने पड़ते हैं पारिवारिक समय की कमी होती है तो ये सारी चुनौतियां तो है लेकिन इसके, इसके बावजूद भी जो व्यक्ति सेवा भाव और समर्पण रखता है उसके लिए ये चुनौतियां प्रेरणा बन जाती है और वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाता है साथियों सर्जन बनने के फायदे क्या क्या है प्रॉफिट यानी मुनाफे क्या क्या वो समझ लेते हैं देखिए सर्जन बनने के फायदे तो काफी हैं। समाज में एक उच्च सम्मान आपको प्राप्त होता है ये तो गारंटेड है। दूसरा आर्थिक स्थिरता रहती है जीवन बचाने का संतोष मिलता है और अंतरराष्ट्रीय अवसर प्राप्त होते हैं और निरंतर सीखने का अवसर यहाँ पर आपको मिलता है साथियों किसी के लिए उपयुक्त एक पेशा ऐसा है ये जहाँ पर आपको संतोष तो प्राप्त होता है लेकिन हर जगह आपका जो है जैसे आप यात्रा करते हैं वहाँ अगर आप डॉक्टर हैं ये बताते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं आपकी दोस्ती करते हैं और साथ ही साथ आप अगर रेलवे में यात्रा करते हैं तो आपको प्राथमिकता मिल जाती है रिजर्वेशन का आप ऐसे डॉक्टर लिखते हैं तो कई जगह पर आपकी जो है आस, वेट रहता है चलिए अब बात करते हैं किसके लिए उपयुक्त है ये करियर अगर बात करूँ मैं तो जो विज्ञान में रुचि रखते हो जो तनाव सहन कर सकते हो जिनमें सेवा और साहस का भाव हो जो लंबे समय तक अध्ययन के लिए तैयार हो ऐसे लोग इस करियर में आ सकते हैं साथियों ये कहना बड़ा अच्छा लगता है कि एक डॉक्टर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या भी है आप देखेंगे बहुत सारे मेडिकल फील्ड में काम करने वाले लोग डॉक्टर बनने तक तपस्या करते हैं लेकिन एक एक बार बन जाते हैं, तो उनके जीवन में लगातार जो है है उन्नति होना शुरू हो जाता साथियों शल्य चिकित्सक बनना आसान नहीं है परंतु यह सबसे प्रतिष्ठित और मानवीय करियर में से एक है यह पेशा न केवल आर्थिक सुरक्षा देता है बल्कि किसी के जीवन में नई रोशनी लाने का अवसर भी देता है यदि आप कड़ी मेहनत अनुशासन और समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं तो शैल चिकित्सक के रूप में आपका करियर सम्मान सफलता और संतोष से भरपूर हो सकता है तो साथियों आज के इस एपिसोड में जीवन कौशल कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नए ट्रेड एक नए करियर के बारे में आपसे बातें करेंगे अगले हफ्ते तब तक आप बने रहिए और अपने करियर को बहुत ही सुंदर तरीके से बना के रखिए इसके बारे में जरूर चिंतन कीजिए आप टेंथ और प्लस टू में हैं तो निश्चित तौर पे आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं तो जो आपकी कलाएं हैं जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस एरिया में ही आप काम कीजिए उस करियर के बारे में चिंतन करके उसके बारे में पूरी जानकारी रखें और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाइए अगर कहीं आपको लगता है किसी विषय में कोई जानकारी चाहिए तो जरूर हमें फोन करिएगा चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे तो हम आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध है इन्हीं शुभाशाओं के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति